थोड़े कर्म तथा अधूरे ज्ञान से जर्म बरने की परंपरा नहीं शांत होती, जैसे रहट में लगे हुए घड़े बार-बार डूबते और उबर जाते हैं, उसी प्रकार देहधारियों का अवागमन होता रहता है, विशुद्ध ज्ञान के सिवा अन्य किस उपाय से देहधारी जीव गर्भवास के कष्टों और सांसारिक शोकों से विरक्त होकर शांत लाभ कर सकते हैं शिव प्रधान तीर्थों के सेवन से उस ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे मनुष्य संसार बंधन से छुटकारा पा जाता है अतः शिव तीर्थों का वर्णन किया जाता है वाराणसी क्षेत्र पांच कोश तक परम पावन बताया गया है जहां अभिमुक्त नामक महादेव जी पूजित होते हैं वहीं कपाल मोचन तीरत है और वहीं काल भैरव का भी निवास है मुने उस काशीपुरी में मरे हुए मनुष्य को शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है गया और प्रयाग भी सब सिद्धियों को देने वाले तीरत कहे गए हैं वहां पिंडदान करने से पितर बहुत संतुष्ट होते हैं मुनि तुमने केदार तीर्थ का नाम सुना होगा इस समय भी महेश रूप धारण करके रहते हैं और मनुष्यों का सर्वथा कल्याण करते हैं बद्रिकाश्रम का मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है वह देवी पार्वती के साथ महादेव जी नर नारायण द्वारा पूजित होकर रहते हैं तुमने निमि शरण क्षेत्र का नाम भी सुना होगा जहां त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले देवाधिदेव महादेवजी निवास करते हैं अमरेश अमरेश तीरत भी सब पुरुषार्थ का साधक बताया गया है वह ओम्कार नाम वाले महादेवजी और चंडी का नाम से प्रसिद्ध पार्वती भी निवास करती हैं पुष्कर नामक महातीरत रजोगंधी शिव और पुरुहता देवी निवास करती हैं आशानी नाम का पवित्र तीरत स्थान है, वहां आशार देश महादेव तथा रति नाम वाली देवी निवास करती है। दंडी मुंडी नाम से प्रसिद्ध जो तीरत स्थान है, वहीं मुंडी महादेव और दंडी का देवी का निवास है। लाकुली नामक विशुद्ध तीरत है, जहाँ लाकुलिश महादेव और सर्वमंगला देवी निवास करती हैं। भार भूति नामक स्थान में भार नामक शिव और भूति नाम वाली पार्वती रहती है कराल केशवर नामक जो स्थान है जहाँ शुक्ष्म नाम वाले शिव तथा सूष्म नाम वाली गिरिराज कुमारी निवास करती है पुरुषेतर नामक स्थान है जहाँ स्थानु नाम वाले महादेव और स्थानुप्रिया नाम वाली महादेवी का निवास है कनखले नामक उत्तम तीर्थ स्थान है जहां भगवान शिव उग्र नाम से और गिरिजा नंदनी उमा नाम से निवास करती हैं मारकंडे तालक नाम वाले तीर्थों में स्वंभू महादेव और स्वभुवी महादेवी रहती हैं अठास नामक तीर्थ में जहाँ सूर्य देव ने भगवान शंकर की पूजा करके अपना मनोरथ पूर्ण किया था वेद वि� कृतीवास क्षेत्र है जहां का निवास महादेव जी के लिए कैलाश की अपेक्षा भी अधिक प्रिय है श्री शैल पर भगवान महेश्वर गमरामिका देवी के साथ मल्लिका अर्जुन नाम से निवास करते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य की सिद्धि के लिए इनका पूजन किया था सुअल मुखरी नदी के तट पर भगवान शंकर कालहस्ती नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके साथ मुखुराल का नाम वाली अंबिका देवी रहती है भगवान व्यास ने वहां अंबा सहित भगवान शिव की आराधना की थी काचिपुरी में एक आम के वृक्ष के नीचे कामाक्षी देवी के साथ भगवान शिव कामशासन नाम से निवास करते हैं व्याघ्रपुर नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है जहाँ तिल्ली वन के भीतर नृत्य करते हुए भगवान नटराज की महर्षिपंत जली उपासना करते हैं। सेतु बंध नामक तीर्थ है जहाँ भगवान श्री जी ने समस्त पापों का नाश करने वाले महादेवजी की रामेश्वरी नाम से स्थापना की है। गजप्रपाण नामक एक तीर्थ स्थान है। जहा भगवान ध्वज संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए अश्वत् वृक्ष के नीचे विराजमान है वृद्धाचल क्षेत्र में मणि मुक्ता नदी के तट पर महादेव जी सदा निवास करते हैं यह बात तो तुमने सुनी ही होगी मध्यारचन नामक उत्तम स्थान का नाम भी तुमने सुना ही होगा जहां मनु वांछित वर वाले भगवान शंकर गौरी देवी के साथ नित्य निवास करते हैं भगवान सोमनाथ जहां निवास करते हैं उस सोमतीरथ का नाम भी तुमने सुना होगा जहां शरीर त्याग करने वाले पुरुष को पुनः संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती सिद्धवट नामक तुम्हारे सुनने में आई होगी जहां सिद्ध पुरुष उत्तम जो त्रिलिंग की पूजा करते हैं कमला नयन नामक क्षेत्र का नाम तुम्हारे कानों में अवश्य पड़ा होगा जहां वाल्मीकेश्वर की पूजा करने से लक्ष्मी देवी ने अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था द्रोणपुर नामक तीर्थ को तो तुम जानते ही हो जहां कलयुग की समाप्ति नोका पर आरुह होते हैं, ब्रह्मा पुत्र क्षेत्र का नाम भी तुम्हारे सुनने में आया होगा, जहां ब्रह्मा जी ने पुष्करनी के तट पर महादेवज की स्थापना की थी, तुम कोटिक नामक क्षेत्र को भी जानते हो, जहां भगवान चंद्रशेखर भलीभांति ध्यान करने वाले पुरुषों के करोड़ पापों का संघार करते हैं, कोकरन क्षेत्र क जिसके समीप भगवान शिव की आराधना की अभिलाषा रखने वाले परशुराम जी स्वर्ग लोक का सुख भी नहीं चाहते त्रिपुरान्तक क्षेत्र का नाम भी तुम्हें बताया है जहां तीन नेत्र वाले भगवान शिव अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के नरक भय का निवारण करते हैं कालन्जर क्षेत्र है जहां निवास करने वाले भगवान मील कंठ भक्तों के भयंकर संसार रूप का निवारण करते हैं पियलवन प्रसिद्ध क्षेत्र है जहां भगवान अंबिकापति ने दूध की इच्छा रखने वाले उपमन्यों को दूध का समुद्र ही दे डाला प्रभास क्षेत्र का परिचय भी तुम्हें दिया गया है जहां भगवान चंद्रशेखर ने श्री और बलभद्र से पूजित होकर अक्षय फल प्रदान किया है वेदारण्य तीर्थ को जानते हो जहां प्रजापति दक्ष ने मोक्ष के लिए भगवान शंकर की प्रार्थना की थी हेमकूट का नाम तुमने सुना होगा जो भगवान त्रिलोचन का स्थान है जहां तपस्या करने वाले पुरुषो का पुनर्जन्म नहीं होता वेड़ नामक क्षेत्र सब पापों का नाश करने वाला है जहां वंश मुक्ता मणि मैं भगवान शिव प्रकट हुए अंधकासुर के शत्रु भगवान शिव का जालंधर नामक स्थान तुमने सुना होगा जहां तपस्या करके जालंधर ने शिव गणों का अधिपत्य प्राप्त किया ज्वालामुखी नामक स्थान को तो तुम जानते ही होंगे जहाँ ज्वालामुखी देवी ने भगवान कालरुद का पूजन किया भद्रपट नाम से प्रसिद्ध जिसे तुमने भी सुना होगा, जहां भक्तों ने संपत्ति के लिए भगवान त्रिलोचन का पूजन किया, गंधमादन क्षेत्र तुम्हारे सुननी में आया होगा, जहां भगवान मित्तंजय की पूजा करके मनुष्य निश्चय सुख प्राप्त करता है, मैंने शिवजी की गोपर्वत नामक स्थान का भी परिचय दिया है, जहाँ उपासना करके पाणिनी व्य वीर कोष्ठ नामक क्षेत्र को तो तुम्हें इस्मरण है जहां तपस्या करके महर्षि बालमीकी ने कवियों में प्रधानता प्राप्त कर ली महातीरत को तो तुम जानते ही होंगे जहां भगवान शंकर ने ब्रह्मा आदि देवताओं को पढ़ाया है मयूरपुर मायावरम नामक महेश्वर तीर्थ है जहाँ तपस्या करके इंद्र ने वज्र प्राप्त कि� श्री सुंदर नामक क्षेत्र है जहां कलियुग में भी देवादी देव महादेवजी शोभा पाते हैं भगवान शंकर की कुम्भकोण नामक स्थान को तुम जानते हो जहां माघ मास में साक्षात गंगा भी अपने पाप की शांति के लिए निवास करती है गोदावरी नदी के तट पर त्रिम्बक नामक स्थान है जहाँ कार्तिकेयजी ने तार का सुर को मार श्री पाटन में व्याघ्रपुर नामक स्थान है जहां त्रिशंकु मुनि ने जाति शुद्धि के लिए गंगाधर शिव का पूजन किया था